ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु वासु श्लोक संख्या आगे कृष्ण कृपा मुख्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी उनके संस्थापक आचार्य द्वारा ओम अज्ञान शाखया चक्ष पिछले वाले कुछ श्लोकों में तात्पर्य लेंगे। अभी तक तो हमने तो चर्चा की थी बत्तीस से तैतीस अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौमों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है हाँ यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट होती है भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं किन्तु जब किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है यहाँ पर जाति का यहाँ पर जाति तथा कुटुम्बियों के प्रति अर्जुन का प्रगाट स्नेह आंशिक रूप से इन सब प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है अतः युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है क्यूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं अत भगवद इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा कौन से अध्याय में दूसरा किस चीज का उद्घाटन हाँ? किस चीज का उद्घाटन अगले अध्याय आने वाले अध्याय में होगा अर्जुन को युद्ध करना चाहिए नहीं मतलब को युद्ध क्यों करना चाहिए अब सुन रहे थे जब मैं पढ़ रहा था उद उद आ, <laughs> इसका उद्घाटन अगले अगले अध्याय में होगा किसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा सोडा शॉप का नए घर का ने इसका उद्घाटन किसका उद्घाटन किस चीज का उद्घाटन लिखा है सोड़ा शॉप का उद्घाटन नहीं कौन सी शॉप का उद्घाटन किसी के घर का उद्घाटन नहीं किसी का ध्यान नहीं दे इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे मात्र मात्र बनना है। किसे निमित मात्र बनना है है किसे तो इस समय उन्हें पता नहीं है कि उनको निमित मात्र बनना है कृष्ण ने ऑलरेडी मार चुके हैं सबको इस बात का उद्घाटन अगले अध्याय में होगा समझे कौन सा अध्याय ग्यारह ना बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं पता है आपको सब पता है ग्यारहवेद्याय में आता है ना निमित्र मात्र भगवान सा सबको मार चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में सब लोग प्रवेश कर रहे हैं आता है ना वर्णन आपने सुना है अच्छा ग्यारह दे के बारे में नहीं पता ग्यारहवेद्याय में भगवान विराट रूप दिखाते हैं और उसमें सब लोग मर चुके हैं दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान के विराट रूप के अंदर सब मरे पड़े हैं द्रोण इत्यादि सब तो वो थे ना वो, वो लास्ट हमने लिया तो उसके बाद आगे नहीं बढ़े भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवो ऐसी प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था किंतु यह तो भगवान की योजना थी की सबका वध हो भगवत भक्त भग दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं किंतु यदि कोई उनके भक्तों का को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते इसीलिए भगवान इन दुराचार्यों का वध करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था निष्कर्ष निकला यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोल रहे है गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा कहाँ पे बोलते हैं कौन सी जगह पे गोविंदा गोविंदा तिरुपति जाएंगे तो सब लोग चिल्लाते हैं गोविंदा गोविंदा क्यों चिल्लाते हैं हमारी तिरुपति में क्यों चिल्लाते हैं क्योंकि वहाँ से क्योंकि उनको ना भी देखें। देखें। तो फिर गुना वहाँ बहुत ना दान करते तो धन मिलता है डबल डबल डबल से तो काफी ज्यादा गुना लोग करोड़ करोड़ रूपए ऐसे ही डाल देते उधर हमने देख... मैंने देखा मैं क्या तो ऐसे, ऐसे बड़ी बड़ी सुटकेस डाल देते मरते ना मोरे में मोरे में अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं वहाँ पे और भगवान बिजनेस करते हैं उनके साथ, जितना देते हैं उससे ज्यादा होके आता है काफी और पैसा ही नहीं आप जो भी इच्छा करने के भी जाते हैं तो वो भी मिलती है तो स्पेशल है उधर वो भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान उधर स्पेशल तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर, स्पेशल है, <laughs> okay. है। इसलिए बहुत फेमस है बहुत पैसा आ रहा था उनके पास तो गवर्नमेंट ने क्या किया तो मुसलमानों को दे दिया अपने हाथ में ले ली उसकी उसका जो संचालन है तिरुपति बालाजी मंदिर का गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया गवर्नमेंट इसलिए जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट को जाता है फिर उसमें से गवर्नमेंट मुस्लिमों के लिए पैसा निकालती है जिनके पास पैसे नहीं तो मक्का में हज करने जाओ इत्यादि ले, लेकिन भगवान वहां पे सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो आपकी कुछ भी इच्छा है भौतिक तो रूप से तो बालाजी के सेवा में कुछ भी थोड़ा को जाता तो भगवा गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है ना पुजारी रखते हैं जो हो भी हो। वो सब सेवा में रखते हैं और बाकी उपयोग भी करते हैं अपने भंडारे के लिए अपना टैक्स इंडिया <laughs> प्रचार करते है तिरुपति बालाजी से बहुत लोग आते हैं आपको जाना है आपको जो भी भौतिक इच्छा हो तिरुपति बालाजी के पास जाके मांगो उधर सर मुंडा आना पड़ेगा भक्तों को तो कोई इतनी समस्या नहीं है ट्राई ट्राई करके करके देख देख लो देख लो बस बस निकालनी पूरा मुंडन कर देखा रखा अच्छा मेहनत पिताजी भगवान श्रीराज करा के आते ना, ना। अच्छा उन्होंने तो सिखा नहीं कराई नहीं सीखा रखते ठीक है ठीक है तो क्या मांगोगे बोला <laughs> अनिक क्या मांगोगे जाना है आपके आंध्र के ही है, सेम, सेम है. तेलुगु ते क्या मांगोगे बोला <laughs> कितनी <laughs> ट्राई करके देखो ना <laughs> तो कर ने एक तो सोच भी लिया है <laughs> और यदि से चल के उधर जाओगे तो तो बहुत इच्छा पूरी कर देगी वाले भी नहीं होंगे <laughs> फिर बलराम अर्जुन की तरह बोलेगा और चल के उधर जाऊंगा जा कर आऊंगा तब तक तो बूढ़ा हो जाऊंगा चीजें लेके क्या करूँगा <laughs> बचपन से तिरुपति में कितनी चढ़ाई है ग्राउंड नहीं पाएंगे पूरा नहीं, वो तो चल के जाने वालों के लिए तो होगी तो कार में जाने वालों के लिए कोई कोई तो तो बाहर पे गोल बाजू है जाएगा के लिए भी क्या होगा इलियों से नहीं बोल रहा हूं। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> है बस भी बन जाते से। <laughs> तो बोलते तो ये है गोविंदा अब अर्जुन भी गोविंद गोविंद कर रहे हैं किमनु राज्य गोविंदा तो गोविंद शब्द से अर्थ लोग समझते हैं कि गोविंदा हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वॉर्डर सप्लायर है हमारे तो एक दिन तो बल मारते तो गोविंदा बोलते <laughs> तो तो गोविंदा गोविंदा तो हमारी इंद्रिया की तृप्ति के लिए ऐसा हम हैं कि भगवान है तो भगवान तो हमको कुछ देने चाहिए ना तब तो भगवान है मैंने सब सबकी पूजा कर ली शिव जी को पूजा की कुछ नहीं मिला दुर्गा देवी की पूजा की कुछ नहीं मिला गणेश जी की पूजा की कुछ नहीं मिला कृष्ण की पूजा की कुछ नहीं मिला राम की पूजा की कुछ नहीं मिला बहुत देवी देवता घूम के आया तो मैं साई बाबा के पास आया तो मेरा काम हो गया इसलिए साईं बाबा भगवान है कैसे हो गया उनकी पूजा की मेरा काम हो गया वो होने वाला था जब उसकी पूजा टाइम में हो गया तो जो भी है उसकी पूजा की तो मेरा काम हो गया और इतने सारे लोग उसके पास जाते हैं उनका काम हो जाता है इसलिए साई बाबा भगवान है इसलिए मैं उसको पूजा करता हूँ बालाजी के पास जाना बात ये नहीं है <laughs> लोग ये विचार से पूजा करते हैं। मेरी इच्छा है पुरी पुरी आ, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए मेरी इच्छाए पूरी हो जाए भगवान नहीं तो भगवान क्या काम के यदि हमारी इच्छा को पूर्ण कर नहीं रहे तो भगवान का काम क्या क्यूँ भगवान के पास जाए क्यूँ कुछ लाभ हो तभी तो भगवान के पास जाना तो भगवान के पास जाने से क्या फायदा ऐसा लोग सोचते हैं ज्यादातर लोग यही सोचते हैं तुम भक्ति करते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते से क्या मिलता है कुछ लाभ होता है देखो ना तुम्हारा जीवन इतना इतना साल हरे कृष्णा किया फिर भी तुमको बुखार आता है फिर भी तुम बीमार भी होते हो तुम्हारे लड़के को भगवान ने छीन लिया छिंग मतलब मर गया लड़का मर गया तो देखो तुमने इतनी भक्ति की फिर भी भगवान ने तुम्हारा लड़का छीन लिया वो तो मर गया ऐसे ऐसे लोग क्या विचार रहते हैं हमारे भी ऐसे विचार रहते हैं जब आएगा जीवन में ऐसा मोड़ तो बहुत भक्ति की और फिर कुछ ऐसा हो गया जीवन में अरे मैं तो इतने सालों से भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भैया बहुत सोचता है वैसे जाता और ऐसे आपने बीस साल तक सोलामाला की और अच्छे से सेवा की भगवान जाएग तो की और फिर एक समय है कि आपका जो बच्चा था वो मर गया मैं तो बीस साल से भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मैं भक्ति गोविंदा गोविंदा गोविंदा हमारी इंद्रिय की तृप्ति के लिए इसलिए हम जो ज्यादातर इवन भक्तों में भी आप देखिए ज्यादातर भक्तों में इस प्रकार का विचार सूक्ष्म रूप से होता है वो जब ऐसी कंडीशन आती है जीवन में तब टेस्टिंग हो जाती है कि हम भक्ति भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे कि अपने मान मानसिक संतुष्टि के लिए कर रहे थे वो ये चीज याद रखनी चाहिए क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे ही हमेशा मैंने इतना सब किया और फिर भी कुछ नहीं भगवान भौतिक छीन लेते इंद्रियों और, और फिर भी मेरा लिया अरे तुमने क्यूँ की भक्ति है? इतना समय तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके बोलते रहे की मेरी इंद्रिय तृप्ति छीन लो मेरी इंद्रिय तृप्ति छीन लो जब छू नहीं और जब छीन लिया तो रो रहे हो हरे कृष्ण करके मुझे आपकी सेवा में लगाओ भौतिक जगत से मुक्त कराओ तो भौतिक जगत की एक वस्तु छीन ली तो आप तो भक्ति ही छोड़ दिए ये क्या है <laughs> तो इसलिए वास्तविक तो भक्ति जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है लेकिन हम सामान्य रूप से हमारा यही धारणा रहती है ये सूक्ष्म रूप से हृदय में रहती है गोविंदा गोविंदा मतलब हमारी इंद्रिय के तुष्ट कर, तुष्टि करता अर्जुन भी यहाँ पे गिनती कर रहे हैं कि ये तो राज्य इत्यादि लेकर के मेरी इंद्रिया संतुष्ट नहीं होगी है गोविंदा आप तो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बने हैं या आपकी कृपा से मेरी इंद्रिया संतुष्ट होनी चाहिए लेकिन ये कार्य जो आप बोल रहे हो ये करने से मेरी इंद्रिया संतुष्ट नहीं होने वाली है आप समझिए तो अर्जुन नहीं है एक्चुअली हम सब इस प्रकार के इसलिए अर्जुन हमारा रोल ले रहे हैं तो कि ने ऐसा बोला की अर्जुन अर्जुन से, से तो, हो सकता है क्योंकि अर्जुन लाइक राइक हम सब जो रास्कल हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो रास्क, रास्कलपन तो करेंगे ना इसलिए अर्जुन कृष्ण से अर्जुन इज रास्कल हो सकता है जैसे कृष्ण ने बोला प्रज्ञावादाश्च गतासु शौचानंद गता शौचस्तम नानुशोचन्ति पंडिता यही पे कृष्ण ने रास्कल बोल दिया अर्जुन को तो प्रभुपद वही चीज बोल रहे तो हो सकता है बोले उसमें क्या बोल सकते हैं कृष्णा सही यू रास्कल यू यू रास्कल यू आर स्पीकिंग लाइक अ लर्नेड मैन But you are lamenting on things which no learned man laments. <laughs> लेमेंट आ गया <ना? laughs> तो, तो ये है गोविंदा हमारी इंद्रिया की तृप्ति के लिए नहीं है और वो टेस्ट आएगी जीवन में हमेशा आती है सर इसी परीक्षा आती है और गोविंद हमारी इंद्रिया की तृप्तियां करते भी हैं। तिरुपति बालाजी है भौतिक बाला इच्छाओं दो प्रकार के भक्त होते हैं गोविंद के एक अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले दूसरा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले अपनी इंद्रियों को जो संतुष्ट करने वाले हैं वो भी भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करके अपनी इंद्रिया संतुष्ट करते है उनको बोलते सुर देवता अब जाते हो तिरुपति बालाजी कुछ मांगने जाते हो तो वो आपको मिलेगा कैसे जब आप भगवान को संतुष्ट करोगे तो संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के आपको कुछ बार देंगे तो कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला हाँ, हाँ। तो इसलिए संतुष्ट तो करना पड़ेगा ना अब यहाँ पे भी हम सब एक्सपर्ट तो है संतुष्ट करने में ऐसा नहीं है कि ये नियम तो सब जगह लागू होते हैं केवल तो भगवान के ऊपर ही नहीं आपको मुझसे कुछ चाहिए देखो कुछ करना पड़ेगा तो आकर के आपको पता है कि मैं किस चीज़ से संतुष्ट हूँगा उसी चीज को बोलेंगे या करेंगे अच्छे से और उसके बाद प्रभु जी ये कर सकता हूँ ठीक जाओ करिए। होता है कि नहीं होता है स्पेशल कुछ चाहिए अरे प्रभु जी को ऐसे ऐसे संतुष्ट करेंगे फिर मांगेंगे तो वो जी मना नहीं करेंगे <laughs> आ, तो मना नहीं कर करने के लिए कुछ बसे तो, <laughs> तो ये वही सेम चीज है मैं एक पोस्ट पे हूँ देवी देवता एक पोस्ट पे तो उनके हाथ में कुछ चीजें देना तो ब्रह्मा जी है तो कुछ चीजें दे सकते हैं इंद्र कुछ चीजें दे सकते हैं तो उनको यदि आप संतुष्ट करते हो उनको जो अच्छा लगता है वो कार्य करते हो तो वो आपको वर देते हैं ऐसे परस्पर संतुष्टि आप मेरी इंग्रेज संतुष्ट करो मैं आपकी इंग्रेज संतुष्ट करूंगा होता है ना था था था था। था था था था। बच्चों को तो काफी चीजें पता है ऐसे किस टीचर को कैसे संतुष्ट करेंगे न तो गुरु को संतुष्ट करना है कुछ चीज लेनी है तो वह आशुतोष है जल्दी संतुष्ट लेकिन क्या बोलेंगे क्या करेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे तो वो कहेंगे जय नित्यानंद <सगे> को संतुष्ट करना है तो इस, इस प्रकार से करेंगे या करेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे दामोदरदास को संतुष्ट करना है तो ऐसा ऐसा बोलेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे क्या नीतिया कूटनीतियाँ कूटनीतियाँ बता रहे कौन मुझे तो पता <सगे> ही है बताने की क्या बात है सात साल का अनुभव है सही थोड़ी ना <laughs> जैसे मेरे पास कोई आएगा कुछ कहने के लिए तो फिलोसॉफिकल बात निकालेगी प्रभु जी बात उनको कुछ मनवानी है लेकिन वो बात की फिलोसॉफी सोचेंगे प्रभु जी ऐसा हो तो उसमें ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए दो ऑप्शन रखेंगे जैसे उन्होंने कुछ निर्णय नहीं किया है उनको पता है कि मैं इस प्रकार से प्रेजेंट करूँगा तो इसका जवाब ऐसा करना चाहिए ही होगा फिर मैं बोलूँगा ऐसा मैं तो हाँ ऐसा कर सकते फिर उसमें से कुछ निकालें फिर दो तीन स्टेप बाद बत बताएंगे तो प्रभु जी मेरे साथ क्या ऐसा हुआ है तो इसलिए मुझे ये करना है कर सकता हूँ तो मुझे फंसा दिया कि मैंने ही बोला कि कर सकते और अभी मैं ना कैसे बोल सकता हूँ पहले से नहीं बताएंगे प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ तो अभी मैं क्या करूँ उसको फिलोसॉफिकली लेके आएंगे और जैसे मैं ना नहीं बोल सकता वहीं यदि गुरुदास के पास जाएंगे तो सीधी वस्तु रखेंगे पहले और फिर उसको अलग प्रकार से उसकी त्रिक अलग है, है कुछ बार तो मुझे चुना लग गया फिर मैं समझ गया तो ये सब वस्तुएं हैं कि प्रसन्न करेंगे यदि किसी को तो उसे प्राप्त होता है हिरण्य कश्यप ने भी प्रसन्न करके तो वर प्राप्त कर लिया करने लग गया तो इसलिए भगवान की भी सेवा करते हैं ज्यादातर लोग उनको प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसन्न करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए और भगवान भी उसको देते हैं चीजें भी देते हैं क्योंकि भगवान समझते हैं कि ये कम से कम प्रसन्न करने तो आया है इसकी भक्ति यहाँ से शुरू होती है धीरे धीरे धीरे धीरे भक्तों के संग में आकर के शुद्ध भक्ति में लगे हुए भक्तों के संग में आकर के ये इच्छाएं भी छोड़ने लगेगा तो ऐसा करके भगवान देते भी है तो ये सब मिश्र भक्त है उनको भी भक्ति माना गया है उदारा सर्वे वेते। है सब उदार है आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थु ज्ञानी अर्थार्थी ज्ञानी सब उदार है उदारा सर्व एवेटे ज्ञानी क्या है ज्ञानी तू नाम तो सब लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं और भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं लेकिन भगवान को ज्यादा पसंद है कोई बिना कोई इच्छा क्या है गांव उनको ही संतुष्ट करने के लिए केवल उनको संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहीं उनको संतुष्ट करके कुछ चाहिए <laughs> भगवान को पता ही होता है जैसे देवी देवता प्रार्थना करते आप कृष्ण पुस्तक में पढ़ेंगे इंद्र प्रार्थना करते हैं सब अलग अलग देवी देवता प्रार्थना करते हैं प्रार्थना तो सब शुद्ध भक्ति की ही होती है पढ़ेंगे उसमें एकदम भगवान आप तो तीनों गुणों से पढ़े हैं हम लोग तो माया में पड़े हैं ये वो काफी चीजें बोलते हैं और सब प्रार्थना पूरी हो जाने के बाद हम ये कर सकते हैं भगवान हम कितने दुख में है आप दुख <laughs> हम, हमारा दुख दूर कीजिए हमारा पुत्र नहीं हो रहा है पुत्र ऐसे इत्यादि अलग अलग अलग अलग प्रार्थना पूरी प्रार्थना करने के बाद प्रसन्न हो गए भगवान अभी <laughs> हमारी तरफ देखिए हम आपके दास हैं सेवक हैं इतने दुखी है <laughs> आप हमारा दुख दूर कीजिए तो आप चाहे तो हमें मार भी सकते पर ऐसी बात वो बोलने में ध्यान रखते नहीं तो जाएगी <laughs> <भी तुझ> <laughs> गड़बड़ हो सकती है ठीक तो है आपको तो मार देता हूँ तो मर गए नहीं पर... तो ऐसे सामान्य रूप से लोग भगवान की शरण लेते हैं उनको प्रसन्न करते हैं कुछ प्राप्त करने और अर्जुन यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहे हैं अपने आपको लेकिन भगवान आगे स्थापित करेंगे अर्जुन को भाई सब चीजों से मत रहो और मात्र मेरी संतुष्टि के लिए काम करो सर्वधर्मान परिचय दे मा मे कम शरण तो इसलिए एक्चुअली में हमको यदि वास्तविक चीज चाहिए भगवान के पास जो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्यादि सब कुछ छुड़ा देगी और ऐसे आनंद की प्राप्ति करवाएगी जो हमेशा के लिए रहेगा तो भगवान से केवल और केवल शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए ऐसी बात भगवान से मांगना चाहिए सब भौतिक आसक्ति छुड़वा दे प्रहलाद महाराज ये मांग करते हैं प्रहलाद महाराज को नृषि दो कहते हैं ना मांगो जो मांगना है मांगो प्रहलाद महाराज गुस्सा हो जाते हैं मैं, आपको मैं मुझको आपने बिजनेसमैन समझ के रखा है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा और फिर कुछ ले लूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तो संतुष्ट हूँ यदि आप देना ही चाहते हैं कोई वर तो भगवान ने भी वर देने का इच्छा की है तो उनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए तो यदि आप कुछ वर देना ही चाहते हैं तो आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप मुझे ऐसा वर दीजिए दी कि मैं कभी माया के चपेटी तो में नहीं आऊतिक आसक्तियों से दूर रखे भौतिक चीजों में मुझे आसक्ति नहीं हो जाए ऐसा वर दीजिए तो